नारायण नारायण आज का विषय है जहाँ नाम है वहाँ परमात्मा है ही आप सब श्रद्धालु सज्जन हैं मेरा वचन सुनें आपको मेरे साथ सदा रहना चाहिए और मुख से राम नाम लेना चाहिए जो नाम स्मरण में लीन होता है वह अखंड मेरे दर्शन करता है जहाँ नाम स्मरण होता है वहीं मैं बसता हूँ जहाँ राम का नाम होता है वही मेरा वास होता है इसे ध्यान में रखो और गृहस्थी में सुख से रहो मन एकाग्र करके नाम स्मरण करो यही मेरा दर्शन है राम के प्रति लगन ही मेरा सहवास है तुम ज्ञानी हो और मेरे प्राण के समान हो इसलिए कहता हूँ नाम स्मरण कभी न भूलो नाम स्मरण के प्रति प्रेम ही मेरा निवास है जो जो मेरा होना चाहता है उसे नाम स्मरण का कभी त्याग नहीं करना चाहिए जो मुझे नाम स्मरण का दान देगा मैं स्वयं से अर्पण कर दूंगा जहाँ नाम वहाँ मेरा धाम जो नाम के सिवाय और कुछ नहीं जानता उसी के यहाँ मेरा आवास होता है जहाँ तक हो सके नाम स्मरण में लीन होते रहो मेरा यही आपसे निवेदन है संभवतः नाम स्मरण करते रहो मैं तुम्हारे पास ही अखंड रूप से रहूंगा, जहां परमात्मा का नाम वहीं मेरा निवास स्थान यह तुम भरोसा रखो कि जहां नाम वहीं मैं रहता हूं। मैंने वेदाध्यन नहीं किया है मुझे शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है श्रुति स्मृति उपनिषदों से परिचय नहीं है मैं ऐसा अज्ञानी हूं, फिर भी रघुनाथ का भजन किया जाए उसे स्वयं को अर्पित कर दें यह भावना रखकर मैं अखंड संतोष पाता हूँ यह दृढ़ भावना रखो कि मैं निरंतर तुम्हारे पास ही हूँ मुझ पर विश्वास रखो और धीरज मत छोड़ो श्रीदास बोध का नित्य स्मरण करो उसका वाचन करो यह निश्चित समझो कि उसी में मैं हूँ परिणाम यह होगा कि प्रभु राम प्रभु रघुनंदन कृपा करेंगे यह पक्का जानो कि मैं वही हूँ यह ध्यान में रखो कि प्रभु राम सर्वत्र हैं बिना उपाधि निरंतर मैं आप ही के पास हूँ मैं कहीं नहीं हूँ ऐसी कल्पना मत कीजिए मैं किसी को छोड़कर कहीं दूर नहीं गया हूँ मेरा निवास आप ही के बगल में है मेरा आना जाना तुम पर निर्भर है तुम सबसे मैं दूर नहीं हूँ जैसे देह में प्राण होता है वैसे राम के लिए मैं हूँ राम में मैं हूँ इसी की लगन तड़पन हो कि मेरी समीपता प्राप्त हो यदि ऐसी समीपता होगी तो किसी को कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा अनायास प्रभु राम मिलेंगे जब राम कृपा होगी तो जो आप चाहेंगे वह होकर रहेगा मुझे आप राम में ही देखिए नाम स्मरण में आनंद मानिए मुझे प्राण से भी प्यारी यदि कोई चीज़ है तो वह है मन का संतोष मैं चाहता हूँ कि सब मेरा सुने निरंतर संतोष रखें नारायण नारायण